ओ um. यजुर्वेद के चौंतीसवें अध्याय का दूसरा मंत्र चल रहा है ये कर्मापस अपूर्वम् येण्वती विदथु धीरा यूर्व मे मन शिव संकल्पम अस्तु मने क्षिण और धीराः ये तीन शब्द आए हैं अपसाथ कर्मशील कर्म करने वाले आपा कहते हैं ये कर्म को कहते हैं और अपसाह उनको कहते हैं जो कर्म वाले हैं यानी कर्म करना ही जिनका स्वभाव है कर्म तो सभी करते हैं पर ऐसे कर्म करना है जो धीर लोग करते हैं ध्यान करने वाले करते हैं मेधावी लोग करते हैं और वो कैसे कर्म करते हैं मेधावी लोग मनीषिना मन के स्वामी बनकर के मन को अपने अधिकार में अपने नियंत्रण में करते हुए कर्म करते कहा कर्म करते हैं तो कहते हैं यज्ञ यज्ञ में कौन सी विभक्ति है सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति किस में आती है अधिकरण में बिल्कुल ठीक बात है अधिकरण कितने प्रकार का होता है हाँ जी तीन प्रकार का होता है अधिकरण जो है तीन प्रकार का होता है एक अधिकरण को कहते हैं अभिव्यापक और दूसरा अधिकरण होता है औपश्लेषिक और तीसरा अधिकरण होता है वैशयिक ये तीन प्रकार के अधिकरण होते हैं अभिव्यापक अधिकरण उसको कहते अधिकरण कहते हैं आधार को जो आधार होता है जो बेस होता है उसको संस्कृत में अधिकरण कहते हैं आधारो अधिकरण ठीक है ना तो आधार को अधिकरण कहते हैं वो जो आधार जो होता है वो तीन प्रकार का होता है संस्कृत में व्याकरण और एक का नाम है अभिव्यापक अभिव्यापक उसको कहते हैं वो आधार सब जगह होता है कोई स्पेस कोई जगह खाली नहीं रह सकता वो सब जगह होता उसको है उसको अभिव्यापक कहते उसका उदाहरण है तिलेशु तैलम तिलेशु तैलम जो तेल है वो तिल में है और कहा पर है सब जगह पर है पूरे तिल में व्याप्त है इसको कहते हैं अभिव्यापक ऐसा आधार होता है जो सर्वत्र होता है और दूसरा आधार उसको कहते हैं औपश्लेषिक औपश्लेषिक का अर्थ होता है एक भाग थोड़ा सा अंश उसके साथ विद्यमान रहता है जैसे उदाहरण के लिए कटे खाट पर सोता है यह अभिव्यापक नहीं है शरीर का थोड़ा सा भाग खाट के साथ संयुक्त है शरीर का सारे अंग सारे अवयव सभी कोशिकाएं खाट के साथ अभियुक्त है ऐसा नहीं है शरीर का एक बाग अगर वो लेफ्ट साइड में सोता है तो बाएं हिस्सा खाट के साथ है वो दाएं तरफ सोता है तो दाएं हिस्सा ये पीठ के बल पर सोता है तो पीठ का और पेट के बल सोता है तो पेट का तरफ पूरा शरीर नहीं है उसके साथ में खाट के साथ इसको क्या कहते हैं औपश्लेषिक और तीसरा वो अधिकरण होता है वैषयिक संबंधी को कहते हैं। संबंधी इसके साथ संबंध है उसका उदाहरण है यज्ञ यज्ञ के विषय में ये जो अपसाह कर्म करने वाले ये जो मनीषी हैं जो मन के स्वामी हैं कि जो धीर है ध्यान करने वाले हैं वो कर्म करते हैं मंत्र में कहा कर्माणि, ये ना कर्माणी कर्म करते हैं कैसे कर्म महर्षि स्वामी दयानंद कहते इष्टतम कर्म का मतलब ही ऐसा होता है जो इष्टतम जो अभीष्ट है आत्मा को जो अभीष्ट है सर्वोत्कृष्ट जिसको चाहता है और वो चाह ऐसा है जो सबके अंदर होती है इसको योग में कहते भोग भोग चाहता है और क्या चाहता है जी अपवर्ग चाहता है भोग और अपवर्ग ये चाह है आत्मा की दोनों दोनों से खाली नहीं रह सकता आत्मा यह तो भोग चाहिए या अपवर्ग चाहिए और मन के दो ही काम कामें मन के दो प्रयोजन है या तो भोग करना है या अपवर्ग को प्राप्त करना है तो यज्ञ यज्ञ संबंधी कर्मा कर्म करते हैं अब यज्ञ के बहुत सारे अर्थ होते हैं आपको भी पता है यज्ञ के कितने अर्थ होते हैं बहुत अर्थ होते हैं और यज्ञ को क्या कहा है यज्ञों वही श्रेष्ठतम कर्म क्या कर्म बताया यज्ञ को साधारण कर्म नहीं बताया श्रेष्ठतम कर्म और यज्ञ बहुत होते हैं महर्षि याज्ञवल्क से प्रश्न किया गया है शतपथ ब्राह्मण में कि इतने सारे यज्ञ हैं इतने सारे यज्जो में कोई गौण कोई मुख्य कोई अच्छा कोई और अच्छा कोई और अच्छा होता है तो सबसे बेस्ट यज्ञ कौन सा है बात समझ में आ रही है वो कहते हैं सबसे उत्कृष्ट कर्म कौन सा है यज्ञ तो बहुत सारे हैं कौन सा श्रेष्ठ है तो याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं आत्मयाजी जो आत्मा को आहुत करता है जो आत्मा की आहुति प्रदान करता है वो सर्वश्रेष्ठ है तो आत्मया जी को सबसे उत्कृष्ट माना है मि याजल ने वो भी यजुर्वेद की व्याख्या करते हुए शतफ ब्राह्मण आत्मा को आहुत करता है आत्मा को ही समर्पित कर देता है इदम न मम बोलते हैं ना आप यज्ञ में ईदम अग्न ये ईदम न मम ईदम ये मेरा नहीं ये आपका ये मैं मैं नहीं हूं मैं आपका हूं आत्मा को ही आहुत करता है कैसे करेगा आत्मा को आहूत कैसे करेगा ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से कैसे करेगा ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से करेगा आत्मा यज्ञ न कल्पताम यजुर्वेद कहता है आत्मा यज्ञ न कल्पताम प्राणो यज्ञ न कल्पता सब कुछ समर्पित करना होता है आत्मयाजी होता है वो तो कुछ भी नहीं बचा के रख सकता है त्यागी बनना पड़ता है पूर्ण त्यागी जब बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं उन यज्ञों में एक यज्ञ ये भी होता है सर्ववेद आप उपनिषद पढ़ रहे हैं ना आजकल पढ़ चुके हैं वो उपनिषद तो आप तो पढ़ चुके हैं ना कौन सा कठोपनिषद पढ़ चुके हैं आप सर्वेद सम सब कुछ त्याग करना है कुछ भी बचा के नहीं रखना है तो मंत्र कहता यज्ञ न कल्पतम आत्मा यज्ञ न कल्पतम आत्मा को भी दे दो आत्मा को भी बचा के नहीं रखना मैं मैं नहीं हूं मैं आपका ही हो गया आत्मसमर्पण आप लोग सुनते हैं ना राजा जनक के विषय में महाकंजू साध में इतना पढ़कर के गुरुजी बहुत खुशी हो गई मेरे को क्या आपने पता है मैं थोड़ा कुछ देना चाहता हूं एक हजार गाय अरे इतना बड़ा राजा एक हजार गाय दे रहा है सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट नहीं? बहुत बड़ा बहुत बड़ा पैसे वाला है कई बार आदमी को समझ में नहीं आता है एक आदमी टीचर है अध्यापक है कौन सा थर्ड ग्रेड का है ग्रेड होते हैं ना फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ऐसे थर्ड ग्रेड हजार रुपए दान देता है हजार रुपए हर महीने देता है बहुत पैसा कम कमाता है वह हजार रुपए दे रहा है और एक आदमी है करोड़ों सा कमाता है करोड़ों अरबपति है वो एक लाख रुपए देता है बड़ा कौन है पर आप मानते नहीं ना ऐसे आप ऐसे थोड़े मानते हैं जो लाख रुपए दे रहा है ना उसको लग बहुत बड़ा दानी है मेरी बात समझ रहे ना बहुत बड़ा दानी ये बुद्धि है या कद्दू है <laughs> मैं किसी को नीचे नहीं दिखाना चाह रहा हूं एक बात कह रहा हूं और बात कह रहे हैं तो बात बात की तरह कहना चाहिए है ना यथार्थ भाई एक इतना कम पैसा कमाता है और महीने में एक हजार रुपये दे रहा है महीने में और वो करोड़ों करोड़ों कमाता है वो महीने में लाख रुपए थोड़ा दे रहा है वो साल में लाख रुपए दे रहा है और पुरुष को बहुत बड़ा दानी मान लिया आपने तो वो इतना बड़ा राजा होकर के एक हजार गाय दे रहा है या जवल के ऋषि है क्या समझते हैं ऋषि है मंत्र द्रष्टा है वो तो कहते हैं नहीं अपने पास रखो नहीं चाहिए मेरे को, हाँ सोने की सींगों से मडी हुई वो क्या फर्क पड़ता इतने बड़े राजा <laughs> जो किलो किलो सैकड़ो टनों में खेल रहा हो वो एक तुला सोना दे दिया तो क्या फर्क पड़ता उसको ठीक है ना तो नहीं चाहिए आपका दान रखो अपने पास नहीं नहीं मैं तो मेरे को नहीं चाहिए रखो फिर दोबारा खुश हो गए थोड़ा सा ग्रेड बढ़ाना चाहिए अपडेट करना है। नहीं उसने अपडेट नहीं किया फिर वापस वही एक हजार गाय बोल रहा है ठीक है ना फिर तीसरी बार चौथी बार ऐसे करता गया करता गया और गुरु तो गुरु मना करते गए और एक दिन ऐसा आ गया एक दिन ऐसा आ गया गुरु कुछ देना चाहता हूं बोलो क्या देना चाहते हैं मैं पूरा विदेह राज्य ही आपको समर्पित करना चाहता हूं तब गुरुजी को समझ में आ गया हाँ इसने कुछ सीखा है आज ठीक है ना त्याग त्याग करना है और इतना ही उसने त्याग नहीं किया विदेह राज्य कोई नहीं दिया वो तो कहते हैं मैं भी आपको समर्पित करता हूं ये होता है आत्मा ये कल्पता तो कहते हैं यज्ञ कृणवंती क्या कर्माणि अपस धीरा मनीषि यज्ञ कर्माणि कु एक वाक्य हो गया अपस कर्म करने वाले कैसे कर्म करने वाले धीरा ध्यान करने वाले पुण्य कर्म करने वाले और कैसे कर्म करना चाहते हैं मन को अपने नियंत्रण में करके मनीषी बन करके, मन के स्वामी बन करके, और कहा कर्म करना चाह रहे यज्ञ यज्ञ संबंधी यज्ञ विषयक वैषयिक सप्तमी है यज्ञ संबंधी यज्ञ विषयक और महर्षि स्वामी दयानंद ने यज्ञ के बहुत सारे अर्थ किए वैसे भी यज्ञ के बहुत सारे अर्थ होते हैं ये और उन बहुत सारे अर्थों में यहां इस मंत्र में यज्ञ इस शब्द का एक ये भी अर्थ किया है योगा यज्ञे योगा योग योगाभ्यास यज्ञ योगाभ्यासे योग संबंधी कैसा यज्ञ है योग संबंधी यज्ञ यानी योग से युक्त होकर के कर्माणी कर्मों को मैं करना चाहता हूं और योग अभ्यास में कितने कर्म करने होते हैं कर्मी कर्म करने होते हैं और कोई काम नहीं है कर्म ही कर्म करना होता है इसलिए वो पूरी संध्या करके बोलता है अन जप उपासना आदि कर्मणा कोई उपासना नहीं कर रहा है वो कर्म कर रहा है कर्म कर रहा है कर्म सब कर्म कर्म करने होते हैं और वो भी योग अभ्यास से संबंधित योग से संबंधित तो योग अभ्यास रूपी यज्ज संबंधी कर्माणि कर्मों को कृणवंती करते हैं कौन अपस धीरा मनीषि यज्ञ संबंधी कर्म करने हैं योगाभ्यास विषयक कर्म करने हैं। अब योगाभ्यास विषयक कर्म कैसे होंगे और सबसे पहले अहिंसा आदमी को समझ में नहीं आता है मेरे द्वारा कितने लोगों को अन्यायपूर्वक दुख दिया जा रहा है बता दो आपको आप बैठें। किस में ध्यान में इससे कितने लोगों को दुख होता है पता है होता है नहीं होता है बड़े मुश्किल से आदमी भगवान के साथ जुड़ता नहीं बड़े मुश्किल से उसको पकड़ पकड़ करके बिठाना पड़ता है बैठो बैठो अरे कुछ तो भगवान का भक्ति करते हैं ध्यान करते हैं बड़े मुश्किल से पकड़ पकड़ करके इनको बिठाया जाता है ठीक <laughs> है ना कोई इधर भागता है कोई उधर भागता है हाँ तो पकड़ पकड़ करके इनको बिठाया जाता है बिठा भी दिया और कहा जा हिलना नहीं ठीक <laughs> है जी हिलना नहीं डुलना नहीं खुजलना नहीं कुछ नहीं करना बड़े मुश्किल से मन को एक जगह टिकाया जाता है धारणा बनाई जाती है फिर धारणा बना करके ध्यान प्रारंभ जैसे किया तो आदमी खांसने लगा और खांसते ही इसका दिमाग उसके खांसी में जाता है और इसको दुख होता है कि ये कौन आ गया हाँ जब आदमी ध्यान करता है ना ध्यान में बैठ गया और जैसे बैठते दो मिनट भी नहीं आया और घंटी बज गई आदमी को इतना गुस्सा आता है उस पर और उसको उठा भी दो आप हाँ जी जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो उसको उठा दो आप उसको इतना गुस्सा आता है समझ में नहीं आता अभी ध्यान का समय है गुस्सा कर दिया उसने मतलब कर क्या रहे हम लोग ठीक है वो सामने वाला गलती कर रहा है ठीक है मैं मानता हूं गलत है नहीं करना चाहिए उसको ऐसा ध्यान के समय आकर के आपको व्यवधान नहीं करना चाहिए उसकी गलती है तुम तो योगाभ्यास ही हो योग करने के लिए बैठे हो ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए बैठे हो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है उसने तो गलती कर दी आपको उठा करके आपको गुस्सा क्यों आ रहा है इसका मतलब है ईश्वर में प्रेम नहीं है ईश्वर के प्रति आपका आदर नहीं है ईश्वर के प्रति राग हो गया आपको मेरी बात पकड़ने का प्रयत्न करना रागी व्यक्ति ही द्वेष करता है ईश्वर में भी राग नहीं हो सकता एक बार न्याय दर्शन पढ़ लेना वहां एक बात आती है ईश्वर के आनंद को लेकर के यदि ईश्वर के आनंद में भी राग हो जाए ना तो गया वो आदमी अब गया अब नहीं पहुंचेगा वो वहां पर वहां तक नहीं जा सकता इसलिए ईश्वर में भी राग नहीं होना चाहिए इसलिए अगर किसी कारण से कोई आपको व्यवधान करता है तो उसके प्रति द्वेष पैदा मत करो उसकी गलती है वो हिंसा कर ही रहा है उसकी हिंसा को देखकर करके आप डबल हिंसा कर बैठो ये उचित नहीं है इसलिए दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं दोनों गलती कर रहे हैं इसलिए ध्यान में बैठकर के की गलतियां मत दो बड़े मुश्किल से गलतियों को दूर करके ही बैठें भगवान के साथ तादात्म्य होने के लिए फिर वहां बैठकर भी गलती करें हम इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप खांसते रहो ठीक है ना इसका कोई मतलब नहीं इसका एक ही मतलब है आप हिंसा कर रहे हैं ये एहसास खांसने वाले व्यक्ति को समझना होगा या और भी नीचे ध्यान हो रहा है ऊपर धमधम धम धम धम धम दौड़ रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है आज नीचे क्या हो रहा है नीचे ध्यान के लिए बैठे हैं एक तो विलंब हो गया विलम और उस विलम के कारण से और धम धम धम धम करते जा रहे हो दौड़ लगा रहे हो भाग भाग के आ रहे हो तो दूसरों को व्यवधान तो हो ही रहा है ना तो हिंसा ही कर रहे हो ना और क्या कर रहे हैं यज्ञ कर्मा कृणवंती यज्ञ विषय कर्म करते हैं कौन लोग अपसह कर्मशील कौन लोग धीरा ध्यान करने वाले मेधावी कौन लोग मनीषी नहा मन के स्वामी कर्म ऐसे करने हैं हमें यज्ञ संबंधी कर्म करने हैं योगाभ्यास संबंधी कर्म करने इसलिए योगाभ्यास संबंधी जब कर्म करना है तो कर्म स्टार्ट होता है अहिंसा से अहिंसा से और मेरे द्वारा कितनी हिंसा हो रही है ये मेरे को समझना है छोटी छोटी हिंसा को लेकर के और बड़ी बड़ी हिंसा तक समझना है और एक प्रकार की नहीं है ये आप भी जानते हैं इक्यासी प्रकार की हिंसा है और उन इक्यासी प्रकार की हिंसा में कौन सी हिंसा मैं कर रहा हूं केवल सावधानी ना बरतने के कारण से मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं एक होता है जानबूझ के करना कोई जानबूझ करके खांसी नहीं उत्पन्न कर रहा जानबूझ के नहीं कर रहा है उसको कोई समस्या है रोग है कोई भी बात है एक तो जानबूझ के करना एक अनजाने में करना तो अनजाने में इसलिए हो रहा है क्योंकि सावधानी नहीं है रोग है तो साव सावधानी करना है रोग को भी दूर करना है ना हमको जो भी कारण है जो भी व्यवधान है इसको कहते हैं मोटी भाषा में रोडे रोडे योग में रोग जो है ना रोड़ा है बाधक है उसको हमें हटाना होगा तो सारी बाधाएं रहेंगी तो योग नहीं हो सकती है तो बाधाओं को हटा करके योग करना है तो यज्ञ कर्माणि कृणवंती यज्ञ में हम कर यज्ञ विषयक कर्म करने हमको वैश्विक सप्तमी यज्ञ यज्ञ विषयक कर्म करने हैं और ऐसे कर्म करने हैं जिन कर्मों के कारण से हम आगे बढ़ सके ये है तो और इस पर विचार करते हैं ओ।